वे कहीं निरूपण कर रहे हैं कि जैसे दोनों ही आखे प्यारी हैं परंतु दाहिनी आख जल्दी मिचती है वाई आंख देर से मिचती है ऐसी प्रिया लाल दोनों ही सखियों के नैन के के तारे हैं पर दोनों नैन के तारे होते हुए भी सखियों की जो प्रवृत्ति होती है वो राधानी की ओर ज्यादा है दक्षिण राधिका नेत्र वामम च रस के स्वर समेत रस वैचित्र्याम पुष्णाद पक्ष पक्षकार पक्षकम श्री राधिका मानो दाहिना नेत्र है और श्री श्याम सुंदर मानो रसकेश्वर बायां नेत्र है तो दक्षिणम राधिका नेत्रम और बामच रसकेश्वर समय कौन सी आंख प्यारी और कौन सी आंख प्यारी नहीं दोनों ही प्यारी होती है परंतु फिर भी रसवल चित्र आ रसवल चित्र में जो दाहिनी आंख है उससे इशारा ज्यादा किया जाता है भाई आंख से कम किया जाता है ऐसे ही श्री प्रियालाल इनमें सखियों के लिए श्री राधा रानी ज्यादा प्यारी हैं, श्याम सुंदर कम प्यारे <laughs> कम नहीं है <laughs> ये श्री राधा सुनानी की ही एक टीका है हरीलाल की है किसकी है एक मिनट की ही टीका है अभी देखो ध्यान आ जाएगा बता दूंगा उसके लिख का अरे आज अभी समय पे मिल जाए छोटे छोटे से कागज बहुत से हैं <laughs> फिर वो तब yeah. बता तो तो वहां कह रहे हैं वे कि दक्षिणम राधे का नेत्र बामच रेश्वरा श्री राधिका का यदि दाहिना आंखें और श्री श्याम सुंदर बाई आंखें प्रिया जी दक्षिण दिशा में बैठती हैं और श्याम सुंदर उत्तर दिशा में बैठते हैं तो दाहिना जो नेत्र है वो दाहिना नेत्र कहीं ज्यादा जल्दी भरता है दायना ने जल्दी ऐसे ही सखियों की प्रति राधा दोनों ही पर्ण प्यारे हैं आंखों में कौन सी आंख प्यारी और कौन सी नहीं परंतु फिर भी श्री राधिका की ओर सखियों की प्रति ज्यादा होती है एक दूसरा दृष्टांत दिया बड़ा सुंदर राधिका चरण दास संगीत में जैसे तीन ग्राम हैं षडज मध्यम और पंचम तीन ग्राम है सारे गामा पाधा नी ये तीनों में है सात स्वर ये तीनों में है अब षडज का जो नी है निषाद वो सबसे ऊंचा है और पंचम का जो सा है वो सबसे नीचा है परंतु नीचे नी भले कितना भी ऊंचा हो वो पंचम के षडय से सदा नीचा ही रहेगा <laughs> कैसे दिया वो पंचम ग्राम के षडय से माने पंचम ग्राम में ऊंचे में जो सारे पा गाया जाएगा उसमें सासे भी बुद्धि भले षडज का सबसे ज्यादा ऊंचा हो परंतु तो वो पंचम के षडज से षडज का षडज के जो ग्राम का जो निषाद है वो निषाद नीचा ही रहेगा ऐसे ही श्याम सुंदर कितने भी अपने आप को बड़ा समझ लें धीमा बन ले परंतु हमारे किशोरी जी के आगे छोटे ही रहेंगे बोला राधा <laughs> कितना कितना सुंदर दुश्मन दे दिया <laughs> तो <laughs> तो सखियों सखियों की की दृष्टि दृष्टि में में वहां पर कह रहे हैं यथा ऋडजस्वरो ग्रामीण नीची नोप निषादा एवं दास्यम सदा पूर्णम सक्षा ऊपर वर्तते कि जैसे षडज में जो निषाद स्वर है सारे गोपाधानी निषाद मानी नी नी स्वर सबसे ऊंचा है परंतु वह ष का है इसलिए वो पंचम के जो निषाद है उससे नीचा ही रहेगा इसी तरह से पंचम के षडय से भी पंचम का जो पहला स्वर है साफ उससे भी नीचा ही रहेगा इसी तरह से सखियों का जो सक्ष भाव है वो सक्ष भाव दास्य भाव से नीचा ही रहता है ये एक दूसरी बात और है कि सखियों का जो दास्य भाव है वो दास्य भाव सदा सक्ष भाव से ऊंचा रहेगा और सखाव को वो छोटा रखेंगे और दास्य भाव को सदा बढ़ेंगे बढ़ाएंगे क्या सदा कितनी सरलता से कितने सटीक रूप में किसी बात में बता दी तो श्री राधिका चरण दास से उसकी महिमा इसलिए है कि राधिकाचरण दास में सखियों की भले कोई भी है परंतु तो सबकी दास्य में पूर्ति है श्री कृष्ण प्रेमे ही अद्भुत स्वभाव गुरु सम लघु सभी सब सबे दास्य भाव इसी बात को कह दिया गया कि गुरु सम लघु जितने भी हैं सब में दास्य भाव ही उत्पन्न हो जाता है वो प्रदान कर लेते तो यहां पर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री किशोरी जी आप हमारे ऊपर अवश्य ही कृपा करें और कृपा करके हमारे ऊपर आप अनुग्रह करती हुई विराजमान तो हे श्री राधे के मम संधे ही कृपा करके मेरे ऊपर आप मुझे अपने पास सन्निधे ही मुझे अपनी निकटता प्रदान कर श्री राधे के स्वर तरंगेणी हे श्री राधे आप सुरत रंगणी होकर के विराजमान हैं सुरत रंगणी का तात्पर्य है निरंतर निरंतर सुरत में ही प्रेम में ही आप रमन रहने करने वाली हैं क्योंकि श्री प्रिया जी जो हैं उन प्रियाजी में तहान दूजो भाव एक सेज के श्रम बिना जो सेज सुख है वो ही सबसे बड़ा भाव होकर के विराजमान और जो प्रियालाल हैं यदि वे नित्य बिहार में ही विराजमान रहें तो वृंदावन की जितना भी वैभव है वो वैभव सेवा में काम में नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है कि वे शैया से उठेंगे ही नहीं सैया जी पर विराजमान रहेंगे ऐसा नहीं है परंतु चाहे गोचारण कर रहे हैं चाहे स्नान कर रहे हैं चाहे भोजन कर रहे हैं चाहे सखाओं के साथ में खेल रहे हैं परंतु उनका चित्त पड़ा हुआ है कहां बोली जी के साथ इसलिए नित्य विहार भी नित्य है शैया विहार जो है वो शैया विहार मन में चल रहा है परंतु ऊपर से जितनी भी चेष्टाएं हैं वे ऊपर से चेष्टाएं उनकी सारी चेष्टाएं चल रही तो प्रियालाल का सर्वोत्तम जो विलास है वो सर्वोत्तम विलास नहीं उनकी सबसे ज्यादा अभिरुचि है पंत तो सर्वोत्तम विलास में अभिरुचि होने पर भी ऐसा नहीं है कि विलास के अलावा कोई दूसरी लीला नहीं क्योंकि विलास के अलावा ये दूसरी लीला नहीं होगी तो जितना भी वृद्धा उनका वैभव है वो वैभव सेवा में उपयोगी नहीं होगा केवल नुकुंज नुकुंज उपयोगी होगा अन्य कोई उपयोगी नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि वे शैया में है। होते हुए भी वृंदावन के अन्य जितने भी के वैभव है वो भी उनकी सेवा में प्रुक्त है परंतु उनका चित्त जो अटका हुआ है वो चित्त अटका हुआ है श्री प्रिया जी में लालजी में लालजी का और का लाल जी का लालजी में दोनों का दोनों में चित्त जो है वो अटका हुआ है तो श्री राधे के हे श्री राधे के आप अपूर्ण रूप से सारी संपत्तियों से युक्त होकर के सर्वोत्तम संपत्ति से युक्त होकर के विराजमान है और राधे शब्द का तात्पर्य है उच्च संपत्ति तो जैसे षज का निष्ठा स्वर और पंचम का निशान उस निशान से सदा ऊंचाई रहेगा ऐसे ही श्री राधिका संपत्ति में सखियों की आसक्ति में सर्वदा सर्वदा ऊंची रहेंगी और उन आसक्ति में भी श्री राधिका के प्रति जो दास्य भाव है वह दास्य भाव सखियों में सबसे ज्यादा ऊंचाई रहेगा तो श्री राधिके कहकर के श्री राध के आप अपूर्व अपूर्व अपूर संपत्तियों से युक्त होकर के विराजमान हैं, संपूर्ण शोभा से युक्त होकर के विराजमान हैं और स्वरत रंगणी विशेष रूप से बड़ा मनोहर शब्द है स्वरत रंगणी माने विलास में ही रंग धारण करने वाली विलास में ही परम्परा में आसक्त होने वाली परंतु विलास में आसक्त होने का मतलब ये नहीं है शैया से बाहरी नहीं आएंगी ऐसा नहीं है तात्पर्य चयन सूर्य पूजन स्नान सखियों के साथ में पर्यास ये सब भी कर रही हैं, परंतु ध्यान जो है वो सर्वदा सर्वदा श्याम सुंदर के साथ में मिलन में ही तुम्हारा अटका हुआ है तो सूर तरंगणी और सखियों की भी रंगनी। सुरत रंगणी सुरत रंगणी रंगणी माने सुरत जो है वो सुरत में ही वे सदा सदा रंगी आसक्ति धारण करके आप विराजमान श्री के सुरत रंगणी श्री राधिके आप सुरत रंगणी अब स्वरत रंगणी का एक अर्थ और हुआ सुरत रंगणी माने गंगा सुरत सुरतरंगणी दो चार से अर्थ सुरत स्वरत रंगणी और सूर्य तरंगणी सूर्य माने देवताओं की तरंगणी माने नदी तो देव नदी कौन है श्री गंगा जी तो हे श्री राधिके आप गंगा के समान है श्री राधिके स्वर तरंगणी अर्थात मिलन में ही रंग प्राप्त करने वाली अथवा आप स्वयं आपकी जो दिव्य लीला है वो दिव्य लीला परम परम पवित्र होकर के विराजमान जो हृदय के जितने भी कषाय हैं हृद्रोग हैं उनको दूर करने वाली है श्री रास पंचाध्याय की फलस्तुति में किया कि विक्रम च विष्णु श्रद्धांतोन शुनिया कामम हृद्रोगम आशु अपन होती हृद्रोग जो है उनको दूर करने वाले श्री रसिकों ने रूपण किया अष्टयाम सेवा जो सुख अहल महल की बात कछु अलभ ताही न रहे साधे सो साक्षात अष्टयाम सेवा का जो सुख है और अहल महल की बात आहल महल का तात्पर्य है बिलास बिलास अंग का जो बिलास प्रियालाल का जो परस्पर मिलन वो अहल महल की जो बात है वो आहमहल की बात तीन कुंज हैं एक कुंज है शिव कुंज जहां शिव प्रिया विलास कर रहे है दूसरी है आहलमहल अहलमहल माने शिव प्रियालाल का संग में क्रिया करना रास् और तीसरी जो कुंज है वो है लड़लड़ी कुंज ये तीन कुंज रस ने वर्णन की नरत्न कुंज आहलमहल लल्लड़ी लड़ कुंज लल्लड़ी लड़ कुंज जो है वो श्री अंक ही है प्रियालाल के है, महल जहां श्री पुयालाल दोनों गलवियां देकर के आनंद से रास बिलास पुष्प चयन दान मान दान लीला आदि करते हुए विराजमान है अन्य अन्य जितनी भी लीलाएं हैं झूला पलना ये सब आयुन मेल की लीलाए हैं अर्थात स्वरूप जहां मिल रहे हैं बिछोड़ रहे हैं मिल रहे हैं बिछोड़ रहे हैं ऐसे स्वरूप में जहां पर विराज और जहां पर अत्यंत रस में डूब दू, डूब करके शिवप्रियालाल विराजमान हैं वो अपूर्व से उनकी ललड़ी कुंज ललड़ी कुंज अंक ही है तो ये तीनों कुों में सदा सदा बिहार करते हैं कभी लालजी शिवप्रिया जी, जी के रूप माधुरी का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं कभी शिवप्रिया लाल के रूप का दर्शन करके दूर से दर्शन करके आनंदित हो रही हैं, कभी झूला में झूल रहे हैं कभी, कभी होरी, कभी डोल कभी कभी पुष्पचैया पुष्पचैया कभी पुष्प चयन कभी दान तो विभिन्न जो लीलाएं हैं उनको भी कर रहे हैं देवी अहल महल की लीलाएं हैं और कहीं मिलन करते हुए भी तो रास और विलास दोनों अपूर्व से विराजमान तो श्री राधिक आप राधिका कहकर के सारी संपत्तियों से युक्त हैं और सारी संपत्तियों से युक्त होकर के श्री प्रिया और लाल के प्रति सखी की जो प्रीति है वो प्रिया लाल के प्रति सखी की प्रीति लाल लाल श्री प्रियाजू के प्रति कहीं अधिक बढ़ करके है जैसे कि जो पंचम का षडेश्वर है वह निशाद जो षडल है उसके निशाद से भी ऊंचा ही सदा होगा और जैसे आंखें दोनों एक सी है परंतु दोनों आंखें एक सी होती हुई भी दाहिनी जो आंख है उसमें कंपन अधिक है ऐसे ही श्री सखीरण उनकी शक्ति श्री प्रिया जी में ही अब अत्यधिक अधिक होकर के विराजमान है तो राधे शब्द कह करके संपत्ति में आकर्षण में श्री राधिका उनकी ओर सखियों का झुकाव अधिक है समस्त राधे होते हुए भी सखियों की ओर उनकी झुकाव कहीं अधिक है तो श्री राधे सुरत रंगणी आप सुरत में ही रंग लेने वाली अर्थात जो महल, महल की लीला है उसमें और ललड़ी कुंज की जो लीला है उसमें अत्यंत अत्यंत रंग लेने वाली हैं परंतु तो अत्यंत रंग लेने वाली होने पर भी अन्य जो वृंदावन की वैभव सामग्री है उस सामग्री की सेवा को भी स्वीकार करने वाली हैं सुरतरंगणी अथवा सुरतरंगणी राध के आप गंगा की तरह से हैं दिव्य केल कल्लोल मालिनी जैसे गंगा में अब गंगा है तो गंगा के सांग रूपक को निरूपण किया जा रहा है गंगा के जो रूपक है उस रूपक को वर्णन कर रहे हैं कि सुर तरंगणी सुर तरंगणी नहीं सुर तरंगणी आप गंगा होकर के विराजमान है जो कि के दिव्य केल कल्लोल मालिनी जिनमें दिव्य केली की कल्लोल निरंतर निरंतर विराजमान हो रही है दिव्य केली की लहरें निरंतर निरंतर वहां विराजमान हो रही हैं दिव्य केन कल्लोल मालिनी केल की कल्लोल की जो लहरें है वे लहर उनकी मालाएं निरंतर रही है। जैसे गंगा बीच माला से युक्त है माला से युक्त है ऐसे श्री राधिका के हृदय में भी नित्य नव नव तरंग उत्पन्न हो रही हैं और यहां पर नित्य नई नई तरंग प्राप्त होकर के कभी भी प्रीति में पुरानापन नहीं है नित्य नूतनता अनुराग की अत्यंत अच्छीता वहां विद्यमान है लसत बदनार विंदे हृषिराधिके आपका मुखार मुखार बिंद लसत माने परम परम सुशोभित हो रहा है परम शोभा से युक्त आपका मुखार बिंद यह विराजमान लसत बदनार विंदे जो मुखार विद है वो दोनों अत्यंत अत्यंत शोभा से युक्त होकर के विराजमान है अरविंद कह करके मुख में अपूर्व सुगंध विराजमान अपूर्व शोभा विराजमान अपूर्व कोमलता विराजमान लसत बदनार विद श्यामान मूर्तांबुधि संगम तीव्र वेगी जैसे गंगा सहज ही श्री समुद्र की ओर दौड़ी हुई चली जाती हैं इसी प्रकार श्याम अमृत समुद्र उनकी ओर हे शिव राधिक आप निरंतर निरंतर वही हुई चली जा रही हैं प्रेम का स्वरूप ही निरूपण किया गया तृतीय स्कंद में श्री कपिल देव जी प्रेम के स्वरूप का निरूपण करते हुए कह रहे हैं यथा गंगाबुद अम्बुधाम भसी जैसे गंगा समुद्र की ओर दौड़ी हुई चली जाए ऐसे ही मनोगति अविच्छिन्ना जहां मन की गति श्याम सुंदर में अपने आप अप चली जाए तो उसका नाम तो कहा जाएगा प्रेम और मन लगाया जा रहा है उसका नाम कहा जाएगा साधन साधन भक्ति में प्रेम भक्ति में अंतर यही है कि साधन भक्ति में मन लगा नहीं है लगाया जा रहा है जबरदस्ती प्रयास किया जा रहा है और यदि अपने आप लग जाए तो उसका नाम है प्रेम देवा गुणलिंगा नाम आनुश्रमिक कर्म नाम, नाम सत्व एविक मनस वृत्ति स्वाभाविकी तो या अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर देवान गुणलिंगान विभिन्न शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन गुणों को ग्रहण करने वाली देवाना देवानी जितनी भी इंद्रियां हैं कान नाक है त्वचा इनकी देवान गुणलिंगान आनुश्रमिक कर्मणाम इनको प्राप्तिकाय के द्वारा हुई है अनुश्रमिक कर्मणाम माने श्री गुरुदेव के द्वारा काम में जब कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया गया तो अनुश्रविक कर्मणाम कान में दीक्षा को प्राप्त करके सत्व एविक मन सहा सत्व गुणात्मक श्री कृष्ण विशुद्ध सत्वात्मको श्री कृष्ण हैं उनमें वृत्ति स्वाभाविक मन की जो स्वाभाविक वृत्ति है उस स्वाभाविक वृत्ति का नाम भक्ति है अनिमितता वो भक्ति कैसी है अनिमितता उसका कोई दूसरा कारण नहीं है भागवती भक्ति भगवान की ही भक्ति है भागवती का तात्पर्य है वो मन की वृत्ति नहीं है बल्कि विशुद्ध सत्व की एक वृत्ति है वो माया की वृत्ति नहीं है भागवती कहने का मतलब है कि माया की वृत्ति नहीं है माया का वर्तन नहीं है बल्कि वह जो बरतना है वो भगवान की स्वरूप शक्ति कृपा शक्ति का ही बरतना है स्वाभाविक भागवती भक्ति ऐसी ऐसी जो भक्ति भक्ति है वो सिद्धि से भी करके है वो भक्ति तो प्रेम लक्षण भक्ति उसे कहेंगे जहां पर यथा गंगाम सोम जैसे गंगा अम्बुद की ओर अम्बुधी की ओर समुद्र की ओर जैसे दौड़ी हुई चली जा रही है ऐसे ही जहां मन की वृत्ति स्वाभाविक रूप में शाम सुंदर में लग जाए उसका नाम होगा प्रेम और जहां स्वाभाविक रूप में नहीं दौड़ है उसका नाम होगा कि अभी साधन भक्ति में तो साधन भक्ति में मन लगाया जा रहा है और प्रेमा भक्ति में मन स्वाभाविक रूप में लग चुका होता है इसलिए भजन कितना किया ये उतना मायने नहीं रखता है भजन कितना किया ये माननीय रखता है मन कितना लगा यह मायने रखता है ये मायने रखता है भजन कितना किया ये साधन हम इतनी माला जपते जपने ये नहीं व्याकुलता कितनी उत्पन्न हुई उसका नाम उसका पैमाना है कि कृष्ण प्राप्ति करने की व्याकुलता कितनी उत्पन्न हुई ये ये पैमाना है और श्री राधिका की कैसी है दशा कि श्यामा श्यामातांबु निधि श्री श्याम सुंदर रूपी जो अमृत निधि हैं है निधि माने समुद्र अंबु शब्द में जलवाची शब्दों में यदि जाल लगा दो तो उसका अर्थ हो जाएगा कमल दाल लगा दो तो उसका अर्थ हो जाता है बादल और धी लगा दो तो उसका अर्थ हो जाता है समुद्र जैसे जल जल में जाल लगा दिया तो अर्थ होगा कमल और जलध हो गया बादल जो जल को दे और जलधि जलधि माने जल का जल का समुद्र होकर के संग्रह होकर के जहां विराजमान हो उसका नाम हो जाएगा समुद्र तो श्री श्याम अमृत अंबु अंबु माने जल निधि जल का जो निधि होकर के विराजमान है तो कृष्ण रूपी अमृत निधि में संगम करने के लिए तीव्र बेगी जो श्री राधिका तीव्र बेग धारण करके श्याम सुंदर की ओर दौड़ती हैं, श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूपरसगंध जिनको बरवस खींच लेते हैं आवर्त नाभि और जिनकी नाभि परम सुंदर कमल के समान जिनकी नाभि विराजमान है सुंदर चक्करदार आवर्त रूपी जिनकी नाभि है नाभि की शोभा वो कमल कमल में जैसे एक घेरा बीच में एक छोटी सी गुंडी फिर उस गुंडी के ऊपर फिर एक घेरा फिर उसके ऊपर एक घेरा ऐसे जहां जिनकी नाभि वह आवर्त से युक्त हो करके लहर से युक्त हो करके जो युक्त हो ऐसी श्री के आप अभि रुचिरे परम सुंदर सुंदर सुंदर है सर्वांग सुंदर होकर के विराजमान है मम संधेही कब मुझे अपने निकट रखोगी और संधिदेही का तात्पर्य है कि रूप में नहीं बल्कि दासी रूप में मुझे अपने पास में रख क्योंकि सक्षायते मम नमोस्त नमोस्त नित्यम दासायते मम रसोस्त रसोस्त सत्यम दास्य में ज्यादा प्रीति है सख् में प्रीति नहीं जैसे कि पहले ग्राम का नीस्वर जो पंचम ग्राम है उसके सबसे नीचे स्वर से भी नीचे ही रहेगा वह ऊंचा नहीं होगा ऐसे ही श्री राधे का उनके प्रति दास्य भाव सर्वदा ऊंचा रहेगा सख्य भाव सर्वदा सखियों में नीचा रहेगा दोबारा सुन ले राधिके शोभा से युक्त हे श्री राधिक राध शब्द का तात्पर्य है सारी संपत्तियों से युक्त होकर के विराजमान हैं इसलिए सारी शोभा सारी संपत्ति की अधिकता आप में अधिक है मेरी आसक्ति आप में अधिक है जैसे दोनों आंखें बराबर हैं परंतु दाहिनी आंख वह ज्यादा कंपन को प्राप्त करती है बाई आंख उतनी जल्दी कंपन को प्राप्त नहीं करती है ऐसे ही सखी उनकी प्रीति श्री राधिका में अधिक है अर्थात आप विलास में ही रंग रखने वाली हैं परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शैया विलास के, के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह रुचि नहीं हो वृंदावन के समस्त वैभव उनको भोगती हुई भी आपकी निरंतर निरंतर प्रीति निरंतर ध्यान श्री रंग में ही बिलास में ही लगा हुआ है कोई भी कार्य कर रही हैं, ध्यान श्याम सुंदर के बिलास में ही अटका हुआ है दिव्य कल्लोल मालिनी और में नित्य नई नई तरंगें उठ रही हैं, अर्थात अनेक अनेक प्रकार से श्री श्याम सुंदर की सेवा करना ये चाहती हैं, इसलिए रसकों ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि नुकुंज में सा... खी अनेक रूप धारण करके अनेक सेवा अमित प्रकार से करती है तीन बार मल्टीप्लाई किया अनेक सेवा, अनेक अनेक सेवा रूप और सखी रणों की जो सेवा है वो अमित रूप धारण करके अमित सेवा अमित प्रकार से करती हुई वे विराजमान होते ऐसे शिवराधी भी श्याम सुंदर की अमित सेवा अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से करती हुई विराजमान होती तो कल्लोल मालिनी जैसे जल वही है परंतु उसी जल में अनेक अनेक लहरें एक लहर के ऊपर दूसरी और दूसरे के ऊपर तीसरी लहर जैसे उत्पन्न होती है ऐसे ही यह कल्लोल माल लीला में लीला एक लीला में दूसरी लीला दूसरी लीला में तीसरी लीला ये करती हुई लीलाओं की शाखा में शाखानुशाखा अनुशाखा रूप में जो परंपरा है वो निरंतर निरंतर बह रही है लसन बदनार विंदे और आपका मुखा, मुखार मुखार बिंद वह परम परम शोभा को प्राप्त हो रहा है बदनार बिंद मुख अत्यंत अत्यंत शोभा से युक्त होकर के विराजमान है लसन बदनार विंदे अरविंद कह करके यहां रूप कोमलता और गंध इन तीनों और मधु रूप कोमलता गंध और मधु इन चारों की जो शोभा है वो अरविंद शब्द के द्वारा प्रकट हो रही है कमल में मधु भी है कमल में रूप भी है कमल में कोमलता भी है कमल में गंध भी है यह सब विराजमान है और निधि श्री श्याम रूपी अमृतांबुधि निधि होकर करके तुम विराजमान हो श्री श्याम सुंदर रूपी जो समुद्र हैं उनकी ओर ही जैसे गंगा सदा दौड़ी है ऐसे कृष्ण मिलन की ओर दौड़ रही हैं अथवा शामा होकर के आप विराजमान शामा एक पारभाषिक शब्द है उ, शामा का अर्थ है वर वर्णनी और वर वर्णनी का शास्त्र में लक्षण रूपण किया गया कि शीते सुखोष्ण सर्वांगी ग्रीष्मे चुख शीतला भरते भक्ता नारी विज्ञे वर वर्णनी ये वर्णनी का लक्षण गया श्यामा का लक्षण दिया गया कि अंग स्वाभाविक रूप में ही ग्रीष्म ऋतु में शीतल और शीत ऋतु में ग्रीष्म हो करके उष्ण हो करके विराजमान और श्याम सुंदर में ही अत्यंत अत्यंत जहां आसक्ति हो वो जो गुण है वो गुण है वरवर्णिनी या श्यामा का गुण तो हे श्री राधिके आप श्यामा नायिका होकर के विराजमान हैं तो नायिकाओं के भी विभिन्न भेदों में श्यामा नायिका वह सर्वाधिक रसमयी होकर के विराजमान हो है ऐसे हे श्री राधिके आप परम परम ही श्री स्वामि परम परम रसमयी होकर के विराजमान श्यामा और अमृतांबुनिधि संगम तीव्र वेगी अमृत समुद्र रूप श्री श्याम सुंदर उनके प्रति तीव्र वेग धारण करने वाली हो आवर्त नाभी। और आपकी जो नाभी है वह आवर्त मानी कमल के समान अनेक लहर उनसे युक्त होकर के विराजमान है हे सदा सदा नव नव रुचि प्रदान करने वाली आसक्ति को प्रदान करने वाली कब मुझे अपनी दासी बना करके अपने पास में रखोगी मम संधि श्री राधिका दास की प्रार्थना कर रहे हैं उसमें जैसा रस का उल्लास है वैसा उल्लास और कहीं दूसरी जगह नहीं है गत्वा कलिंद तनिया बिजनावतार मुदर्त अमृत संगम अनंग जीवन श्री के तब कदा नव नागरों हाँ, दो सिंधु धु मकर सारा नजदाश्रु श्रीराधिके तव कदा चरणारिंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहां सत्म सिंधु मकरंद रसौधारा सारा प्रेम सिंधु सत का तात्पर्य है जो कभी भी समाप्त न होने वाला है मायरी अद्भुत जोड़ी प्रकट भई पहु हुती अजहू आगे हुए है न टरे है तय ये जो जोड़ी है मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई सहज जोड़ी है किसी घटक के द्वारा मिलाई हुई जोड़ी नहीं है पहले वहती पहले भी थी आज हु आज भी है आगे हु टे है, है, है तैसे ये टरने वाली नहीं है अंग अंग की सुहरई सुंदरताई अद्भुत होकर के विराजमान है ये अद्भुत जोड़ी है तो सत प्रेम सुंदर सतमने त्रिकाल अबाधित होकर के ये श्री प्रिया जी का जो स्वरूप है वो त्रिकाल अबाधित होकर के विराजमान सतप्रेम सिंधु मकरंद रसों की धारा तो प्रेम सिंधु के मकरंद की रस की धारा बह रही है प्रेम सिंधु के मधु की धारा बह रही है मधु का तात्पर्य है जो साहित्य रूप में गंध और स्वाद इनसे भ्रमर को आकर्षित कर ले मधु का स्वभाव है सुगंध से भी और अपने मधु से भी तो प्रेम सिंधु मानेकाल है प्रेम और इस प्रेम सिंधु में मकरंद माने सुगंध और स्वाद में सुगंध भी है और भौले को आकर्षित करने वाला स्वाद भी है आकर्षित करने वाली सुगंध भी है और स्वाद भी है तो मकरंद रस मकरंद रस जो है शहद वो शहद की सुगंध और स्वाद ये दोनों विराजमान है वो भी कैसा है रसोग धारा रस की ओघ धारा रस का संपूर्ण संपूर्ण ओघ माने बाह आ गई सतप्रेम सिंधु सतप्रेम सिंधु जो है उनके मकरंद उनके मकरंद में जो रस विराजमान है और सुगंध विराजमान है उस सुगंध सुगंध की धारा से सुगंध धारा सारंग उस सुगंध धारा के सार को धारण किए हुए हैं और अजश्रम अभिता श्रोत आश्रितु श्री राधिका के चरण कैसे हैं माने निरंतर निरंतर अभित श्रोत आश्रितु अपनी उस रस की धारा को आश्रित जनों के प्रति निरंतर निरंतर स्रवत बहा रहे हैं इतनी उदार हैं, इतनी कृपाण हैं कि अपनी कृपा की गंध और कृपा के मधु शहत स्वाद इनको निरंतर निरंतर आश्रजनों की ओर वे निरंतर बहाने वाले हैं। श्री के तब कदा चरणार विदम हे श्री राधिके आपके चरण कमलों को जो कि गोविंद जीवन धनन शीरसा बहाने आपके चरणार्थिंद को मैं दासी अपने माथे के ऊपर कब धारण करूंगी तो हे श्री के आपके जो कि गोविंद जीवन धनम, श्री कृष्ण के जीवन धन है उनको सिरसा मैं अपने मस्तक के ऊपर धारण करूंगी ये चरण कैसे हैं जिन जो है सतमने काल में अबाधित हैं और प्रेम समुद्र मकरंद रसवधारा श्री राधिका के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाए तो प्रेम के समुद्र की मकरंद की बाह हमको प्राप्त हो जाएगी अन्यथा श्याम सुंदर कंजूस होकर के कभी कभी किसी अधिकारी को प्रेम की एक छीटा देंगे परन्तु श्री राधिका के चरण दास को ग्रहण किया जाए तो वे सारी उदार इतनी उदार हैं कि वे विचार न करते हुए भी सबको कृपा करके जो उनकी शरणागति ग्रहण करेगा उनको सहज में ही अपना लेंगे तो सतमाकाल आवाधित हैं और प्रेम सिंधु रूपी जो मकरंद जिसमें सुगंध भी है और जिसमें स्वाद भी है ऐसी रस की ओर धारा रस की बाह प्रवाहित हो रही है और उस बाह का भी प्रेम रूपी रस का की जो बार है उसका भी सार मिलेगा बोले हाल एक, एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है केवल प्रेम नहीं प्रेम तो श्याम सुंदर की पृथ्वी है नारायण के पृथ्वी है प्रेम परंतु सार कहा है वो सार है मादना के महाभाव प्रेम का सार होगा मादना के महाभाव श्री राधानी में ही जो एकमात्र विराजमान है सर्वभावोदम उसी परात्पर जो परात्पर होकर के विराजमान वो सार जिन में भाव विराजमान है और वो सार के भी अजस्त्र धारा श्री राधिका के द्वारा बह रही है इसलिए साधक का ये कर्तव्य है कि वो जो श्री राधिका प्रेम है वह बड़ा कठिन है बह तो रही है परंतु हम उसको बेजाने दे रहे हैं बूदक वह रस पाइ और राख है भूसम शान पुनसो रस पावे नहीं कोट मरे पचहारूदमात्र वो रस उनकी कृपा से कभी किसी को मिला और उसने कहा इसको सुरक्षित कर लू उसने क्या किया उस बूद बुध को बूदक बुध मात्र मिला बुध नहीं बूदक कह के मैंने वो बुध का भी कंठ प्रत्यय जो है वो हीनता के अर्थ में है हाँ तो वो एक सीकर मात्र वो एक रस मिला और उसको किसी ने राखा भुस में शांत भुज जो था उसमें डाल दिया और फिर वो भूस भूस को कूट रहा है कि निचोड़ करके इसमें से वापस शीशी में भर लूं तो पुनः वो रस पै नहीं वो रस दोबारा मिलेगा नहीं कोट मरे पचहा हाथ चाल करोड़ों तरह का वो प्रयास कर ले इसलिए यदि वो रस मिला है किसी को तो उसे संभाल करके अपने हृदय में रखना चाहिए और तो उसे भूस में नहीं डालना चाहिए भूस में डालना क्या है जो रस मिला उसको एनकश करा दिया चलो इसे कमाई कर लो तो खत्म मान खत्म मान यदि कमाई करने लगे उसे लाभ पूजा प्रतिष्ठा इनको सिद्ध करने लगे तो गए तो बूदक वह रसाइ और राखो भूसमें शाम यदि दूर घर जो रस मिला तो और उसको भुस में किसी ने सुरक्षित रखने की कोशिश की और उसके द्वारा भुस में से निकाल लेंगे तो फिर वो भुस में से निकलेगा नहीं पुलिस वो रसपैया नहीं कोट मरे पचहारे फिर वह मिलेगा नहीं तो यहां पर श्री के चरणों से तो रस की धारा अजस्व रूप में निकल रही है परंतु तो हमको ग्रहण करने की सामर्थ्य हमारे पास में पात्र है नहीं और कुछ भूस में ही उस बुद्ध को डाल लिया एक बुद्ध मिली पल्ले आई एक बुद्ध और उसको भी भूस में डाल दिया तो फिर हार गए श्री श्री राधे के तब कदा चरणारिंदम आपके ये चरणार बिंद है जो गोविंद जीवन धनम गोविंद के जीवन धन है गोविंद शब्द ये परम रहस्यपूर्ण होकर के विराजमान मान्य श्री प्रिया अपनी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जिस माधुर्य का आस्वादन करती हैं वे श्याम सुंदर हो गए गोविंद गोभी बिंदती श्री प्रिया अपनी इंद्रियों के द्वारा जिस माधुर्य का शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में आस्वादन करती हैं वे गोविंद है अतः गोविंद शब्द निकुंज में अत्यंत अत्यंत गुढ़ रसपूर्ण रस होकर करके रहस्यपूर्ण होकर के विराज तो गोविंद जीवन धनम श्याम सुंदर की भी जीवन धन है श्री राधिका आप आपके जीवन धन श्री श्याम सुंदर हैं श्याम सुंदर अपने शब्द स्पर्श रूप आपके शब्द स्पर्श रूप रसगंध का अपनी पंचेंद्रियों के द्वारा और आप शाम सुंदर के रूप रसगंध का अपनी पंचेंद्रियों के द्वारा निरंतर निरंतर सेवन करती हैं गोविंद जीवन धनम सिरसा ऐसे आपके चरणारविंद जो गोविंद के भी धन है किसी रास्ता चलते के धनों हो सो बात नहीं है गोविंद के जो धन है ये चरणार्विंद उनको मैं दासी भी अपने सिर के ऊपर धारण कर रही हूं रूप अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग था कि प्रेम ही एक अमृत का समुद्र है और उस समुद्र से बाह आ रही है हाईटाइज आ रही है और हाईटाइज आने पर जैसे समुद्र उल्टा बहने लगता है ऐसे उनकी कृपा हमको मिली है रसो की धारा सार रसो की धारा का भी सार अजस् रूप में सब ओल बिखर रहा है परंतु अधिकार किसी को एक बूढ़ पाने का है उसको जिसने संभाल लिया उसने संभाल लिया कभी कोई स्पूर्ति हो गई तो हो गई नहीं तो नहीं हो ऐसे ही श्री के आपके चरण चरणारिंद को जो गोविंद के भी जीवन धन है कोई सामान्य जन के नहीं गोविंद के भी जीवन धन है उनको सिरसा उनको मैं ऊपर धारण कर रही हूं अब संकेत कुंज मन कुंजर मंद गामिनी आदाय दिव्य मृद चंदन गंध माल्यम ताम काम केल, रहुसेन कदा चलती राधेन यान पदवी श्री सखियों की विभिन्न सेवाओं में दासियों की विभिन्न सेवाओं में दो सेवाएं सर्वोत्तम सेवा तुलनात्मक दृष्टि से मानी गई एक तो श्याम सुंदर की बंशी बजी उस समय श्री राधा रानी को रास मंडल में अभिसार और दूसरी सेवा है सर्वोत्तम श्री अपनी स्वामी प्राण धन को श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित कर yeah. ये दो सेवाए सर्वोत्तम सेवा और यहां इन्हीं दोनों सेवाओं का कहीं दुरूपण कर रही श्री राधे के जब आप अभिसार करते हुए जाएंगे उस समय कब मैं आपको श्री रास मंडल में अभिसार कराऊंगी ये अभिसार की सेवा विशेष रूप से अत्यंत रसपूर्ण सेवा है वो सेवा है परकिया भाव स्वकिया भाव में अभिशार की सेवा नहीं उतनी उतनी रसपूर्ण नहीं है बहुत अधिकार है सहज परंतु परकिया भाव में जो सेवा है ये अभिशासम पम गम भ्रम तो श्रम जो है वो श्रम की सेवा ये जहां परम सूया भाव है वहां पर श्रमतम गम भ्रम मान और प्रसंग इनके लवलेश भी नहीं तो अपने आप ही पता लगता है कि ये जो ग्रंथ है ये कहीं अविसार का भी वर्णन करने वाले ग्रंथ हैं इसलिए ये अभिसार का वर्णन करने वाले भी ये ग्रंथराज हैं क्योंकि अभिसार की जो सेवा है वह सर्वोत्तम सेवा होकर के विराजमान तो संकेत कुंजम दुर्लभता में वार्यमानता में श्री श्याम ने श्री प्रिया जी के पास में संकेत भेजा कि उस कुंज में मिलूंगा और सखी ने आकर के संकेत में पारभाषिक शब्दों में संकेत के शब्दों में ही कहीं श्री किशोरी जी को सूचना दी कि श्री श्याम उस कुंज में आप पढ़ा रहे सुंदर वहां पहुंचेगी संकेतित कुम है भाव में यह बात उतनी होगी संकेत शब्द जो है वो संकेत शब्द कहीं पर भाव की ओर ही विशेष रूप से संकेत करता है तो संकेत कुंजम अनुकुंजर मंद उन संकेत कुंज की अनुमाने और श्री राधे के जब आप पधारेंगी बीच में जहां पर श्री राधारानी विराजमान है उन राधारानी के ओर श्री विशाखा विराजमान है दाहिनी ओर श्री ललताजी विराजमान है आगे श्री सुदेवी जी और रंगदेवी जी चल रही हैं उनके पीछे श्री चित्रा जी इंदुलेखा जी चल रही हैं, उनके पीछे कहीं श्री तुंग विद्या जी सखीगण चल रही हैं, अष्ट सखीगण युक्त होकर के विराजमान हैं, और उनके पीछे श्री परागपर गुरु मंजरे परागपर जी के पीछे श्रीमद परम गुरुमंजरी और उन परम गुरु मंजरी जी के पीछे श्री नवमंजरी सुप्रिया जी को पधरा रहे आगे आगे श्री वृंदा जी कवि धनिष्ठा जी ये मार्ग निर्देशन करती हुई चल रही और ये नव मंजिरी श्री प्रिया जी के ऊपर चमर करती हुई पीछे पीछे चल रही मध्यान्ह लीला में हाथ में सूर्य पूजन की थाली लेकर के और पुर्दोष लीला में चमर करती हुई तांबुल भक्त ललताम विशाखाम गंधचंद ने चामे चंपकलताम चित्राम बसंतर्मणि वंदे वाद्य तुंग विद्याम इंदुलेखा च नर्तने सुदेवी जलसेवायाम रागे श्री रंगदेवी का काम अष्ट सखी इनसे परविष्टित होकर के ये गुटका गुटकर्म गुटका गुटकर्मते अष्ट सखी उनकी पूर्ण पुनु पूर्ण सेवा महावाणी से खो थोड़ी तो सब सेवा सब भी करती है परंतु महावाणी से थोड़ी से सेवा में आ, अंतर है श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा महाराज उन अपनी भावना में जो अष्ट सखियाओं की सेवा बताई पामुल ललताम ललता ललता पान में। ने विशाखाम गंधचंदन विशाखाजी गंधचंदन चाम चंपक चामरे चंपक लता जी चमर सेवाम चित्राम बसंत कर्मण श्री चित्राजी हाथ में तौलिया लेकर के वस्त्र लेकर के चल रही बंदे वाद्य तुंग विद्यां विद्या जी बीणा लेकर के चल लेंगे, हैं बाध्य लेकर के इंदुलेखांश शिक्षण या नर्त नहीं इंदुलेखा जी शिक्षा देने में मिलन की शिक्षा देने में को कला की शिक्षा देने में या नृत्य की शिक्षा देने में इंदुलेखा च नर्त नहीं सुदेवी में जलसेवायाम श्री सुदेवी जी जल सेवा लेकर के चल रही है झाड़ी लेकर के और रागेश काम रंगदेवी का, रंग का और रंगदेवी जी आलता इनको लेकर के चल रही राग राग सेवा अच्छा राग का गाय करती हुई चल रही और गोपनीय रूप से आठों सखियों से प्रविष्ट होकर तो करके आगे आगे मार्ग बताती हुई श्री धनिष्ठा जी रूप मंजिल चल रही और पीछे पीछे उनके पीछे चमर करती हुई पूजा की जो थाली है उस पूजा की थाली को लेकर के या चमर करती हुई श्री गुरुमंजरी जी श्री गुरुमंजरी जी परम गुरु मंजरी जी नवदासी ये पीछे पीछे सेवा करती हुई चल रही है और संकेत कुंज में श्री विशाखा के स्थान में श्याम सुंदर की सारी गुण चर्चा इनको करती हुई श्री ललता जी विशाखा जी श्याम सुंदर के गुणों के द्वारा श्री प्रिया के हृदय में मिलन की उत्कंठा और उनके गुणों का गायन करती हुई जहां पधार रही है तो संकेत कुंज संकेत की जो कुंज है जहां व्यमानता दुर्लभता के द्वारा चल रही है जब तक कुंज में प्रवेश नहीं किया तब तक तो पर भाव है और जैसे योग पीठ में प्रवेश किया वैसे भूल जाएं कि इस दुनिया इस कुंज के अलावा भी कोई दुनिया है और वहां पर भी जो सखीगण हैं वे जितनी भी सेवा कर रही हैं वे सारी सेवा सखीगण ये परम स्वकीय भाव से ही परम स्विया भाव से ही सेवा कर रही हैं कि प्रिया और लाल बस इनके अलावा कोई और दूसरा इष्ट है ही नहीं और जितनी भी चिंताएं है उन सबसे चिंताओं से मुक्त होकर के बेहराज तो नुकुंज के भीतर तो जो सेवा होगी वो तो होगी परम सु की और नुकुंज के बाहर माने जो नुकुंज और निवृत नुकुंज यहां पर जो सेवा है वो तो परम रूप में और कुंज में जो सेवा वृंदावन में जो सेवा है उस वृंदावन की सेवा में कहीं पर के अभाव इसीलिए मत कामा रमणम जारम मत स्वरूप विदोवलाहा ब्रह्म माम परम प्राप हो संगाक्षत सहस्त्र यहां पर भाव है औपाधिक एक सिद्धांत माठ मार करके उसने कहा कि पर भाव है औपाधिक और परमसूया भाव है सिद्धांत परम सूया भाव में औपाधिक पर भाव श्री प्रियालाल दो तो है ही नहीं दोनों एक हैं कृष्ण रूप श्री राधिका राधे रूप श्री श्याम दोनों एक होकर के विराजमान के उत्कर्ष के लिए उपाधि औ पर भाव है और उपाधि में पर नहीं होगा तब तक, तक प्रेम अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होगा और वो उपाधि का जो पर भाव है वो व्यवहार में कहीं कल्पना में नहीं है फंतासी में नहीं है फेंटासी नहीं है बल्कि व्यवहार में वो पंत है स्वकीय भाव, क्योंकि शुद्ध यदि प्रक्रिया हो जाएगा तो शुद्ध प्रक्रिया होने पर बुन हो जाएगा अस्वर्गम आयस तो फलगु कृक्षम भयावहम जुगुपतम सर्वत्र औपत्यम कुल श्यामसुंदर के और वो समाज को भी गलत दिशा दे देने वाला होगा और यदि चर्चित श्रेष्ठ श्याम सुंदर आप स्वयं गलत संदेश देने वाले नहीं है मैसेज गलत नहीं रहेंगे स्वरूप में है स्वरूप में परम सु होकर के ही विराजमान है परंतु तो औपाधिक रूप से पर की अभाव सर्वदा सर्वदा ग्राह्य है क्योंकि वह प्रेम का कारण भी है और प्रेम का ज्ञापन भी है दोनों वो पर किया और लीला में भी वह यथार्थ में है क्योंकि केवल कल्पना में माने जाए तो भय वास्तविक नहीं होगा वाले मानता वास्तविक बास नहीं होगी इसलिए वो निरंतर निरंतर राज तो संकेत कुंज में पढ़ा रहे संकेत हुए कुंड रहे बस एक बात है याद रखने का है कि परमसुया में औपाधिक पर भाव परम सु में औपाधिक पर किया भाव है परमसूया दो अलग है नहीं गरुण तेज विनाश तो श्याम तेज समर्चे दोनों एक होकर के विराजमान है एक ही स्वरूप होकर के विराजमान है एकम ज्योति ही अभुद्वेधा राधा माधव संजकम एक ज्योति ही राधा माधव दो रूपों में विराजमान है तीन चना एक छोल का ऐसो तत्व विचार वृंदावन नहीं है यह है चने का छिलका चना में दो दाल तो होती है पर कभी कभी चना में तीन दाल भी निकल आती है ऐसी प्रिया लाल और सखी ये तीन दाल होगी तीन चना एक छोल का ऐसा तत्व विचार ये प्रिया लाल सखी और शिव धाम ऐसा तत्व जो है वो अपूर्व से विराजमान और इन चारों के द्वारा सखी भोक्ता होकर के विराजमान है वृंदावन आश्रय होकर के विराजमान है और प्रियालाल लाल विधेय होकर के विराजमान ऐसा तत्व अपूर्व से विराजमान तो संकेत कुंज अंत संकेत कुंज में पढ़ा रही है मंदगामी मंद मंद रूप में श्री प्रिया जी पधार रही है।, है कोई देख नहीं ले इसलिए शुक्ल पक्ष में श्वेताविशार का और कृष्ण पक्ष में श्याम अवसार का श्यामा स्वरूप श्यामासार का स्वरूप धारण करके नील साड़ी नीलम के पन्ना के आभूषण और श्याम जो नील पुष्प उनसे ही बैनी को गूथे हुए नील ओढ़ी नी ओढ़ करके शिप्रिया अधेरी रात में और उसमें भी वृक्ष जो है उनकी छाया में हो करके गमन कर रही हैं चंद्रमा उनकी छाया से बचती हुई प्रकाश से बजती हुई कृष्ण कृष्णावसार का स्वरूप धारण करके विराजमान मार्ग में यदि दीपक है तो दीपक को अंचल में ढाक करके जैसे अंचल में ढाक करके फिर रास्ता देखती हुई चल रही तो संकेत कुंजम संकेत कुंजी की ओर पढ़ार रही हैं कुंजर मंदगामी हसनी की तरह से मंदगाम गमन करते हुए विराजमान है भयभीत भी है तो प्रेम खींचे हुए ले जा रहा है मंदगामिनी आदाय दिव्य मृद चंदन गंध माल्य मृद चंदन गंध माल्य इनको लेकर के वे मैं हे श्री राधिके कब आपके पीछे पीछे चलूंगी तो मृद चंदन गंध माल्य इनको लेकर के जाना इसका मतलब है सूर्य पूजन के लिए जाना मध्यान, ये मध्यान्ह लीला कि दासी जो है वो पूजन की थाली लेकर के सूर्य पूजन के लिए जा रही है जिसमें रक्त चंदन है लाल कमल के फूल हैं गुड़हल के फूल हैं सुंदर भोग की सामग्री है सूर्य पूजन के अर्घ की सामग्री साथ के साथ में विराजमान तो आम काम के रबसेन कदा चलनती और हे के मंद गामनी होते हुए भी आप काम, रभसेन, काम के काम के लिए के बेन से चल रही है दो चीज़ तो बंद है परंतु तो जल्दी जल्दी चल रही है शाम सुंदर से मिलन करने की उत्कंठा में राधे नयाम श्री राधे के अनयाम पदवीदर्शी तब में आपके पीछे पीछे अनुयामी आपके पीछे पीछे चलूंगे कभी कभी आगे के रास्ता दिखाती हुई कभी आगे बढ़ करके रास्ता दिखाती हुई कभी पीछे पीछे भी रास्ता दिखाती हुई मैं सुधान निधि जी में अभिसार के अनेक अनेक चार पांच जगह अभिसार का वन किया गया ये अभिसार की लीला जो है वो विराजमान और आगे कह रहे हैं गत्वा अमृत मनंग जीवम श्री श्री राधिके कवा पश्याम तो संकेत कुंज जो है देखिए अनुप्रास कितना सुंदर था संकेत कुंजम मंद मंदी गामिनी चंदन गंध माल्यम ना, ना ना ना ना इनकी अनुतिरूपम विराजना बोल सुंदा हरि लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल ठाकुर जी के दर्शन कर जा आज दर्शन उपलब्ध है गोपाल जय श्री राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा रम हरी